जागृत और स्वप्न की कारणीन करण विस्पति करके कारण हो गया जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव को विषय करने वाली है नहीं जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का कारण क्या है तमोगुण है ना तो उसको विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है यहाँ जो उदाहरण दिए हुए हैं वो तमोगुण को कैसे विषय कर रहे हैं ये हम आपको समझाएंगे ठीक है तो बताएंगे अब देखेंगे तो निद्रा क्या है वृत्ति विशेषता क्या सा वृत्ति विशेषता लेना निद्रा और निद्रा वृत्ति विशेष है इसमें हेतु है सम प्रबोध है प्रत्योवर प्रत्युवर सात क्योंकि जागने पर स्मरण होता है जागने पर प्रत् और स्मरण बिना अनुभव हो सकता है हाँ तो जो अनुभव है वो अनुभव क्या, क्या है निद्रा रूप अनुभव अनुभव क्या है निद्रा रूप अनुभव है मतलब स्मरण होता है स्मरण बिना अनुभव के नहीं हो सकता है या कह स्मरण बिना वृत्ति के नहीं हो सकता है कैसी वृत्ति अनुभवात्मक वृत्ति अनुभव रूपा वृत्ति है अनुभव विवृत्ति है सब वृत्तियाँ ही है ना तो स्मरण वृत्ति किसके बिना नहीं हो सकती है अनुभव रूप वृत्ति के बिना अनुभव वृत्ति के बिना तो स्मरण वृत्ति हो रही है इसका मतलब क्या है कि अनुभव वृत्ति पहले हुई है अनुभव पहले हुआ है तो अनुभव वृत्ति ही क्या है अच्छा ठीक है और ध्यान देना क्योंकि जागने पर स्मरण होता है कथम कैसे तो सुखम अहम अस्वाक्षम असवापम में मैं सुख से सुना मैं सुख से इस प्रकार स्मरण होता है और स्मरण क्या है इस प्रकार स्मरण होता है या कि ये स्मृति वृत्ति होती है तो स्मृति वृत्ति बिना अनुभव वृक्ष के हो सकती है तो इसका मतलब है पहले अनुभव हुआ है है ना और अनुभव को क्या वो इस प्रकार व्यक्त कर रहा है है वह वह ना अनुभव इस प्रकार होता है लगाएंगे फिर हम दोबारा बताएंगे मैं सुख से हो या मैं सुख से हाँ इस प्रकार जो है ना अनुभव को व्यक्त करता है ना तो पहले अनुभव इस प्रकार का है मैं मना प्रसन्नम मेरा मन प्रसन्न है मैं प्रज्ञान विचार भी करोटी मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है या मेरी वृत्ति को स्वच्छ कर रहा है मेरी वृत्ति को स्वच्छ कर रहा है वृत्ति को स्वच्छ होने का मतलब है वृत्ति सूक्ष्म अर्थों को भी समझने में समर्थ कह है कहते ना मेरी वृत्ति को स्वच्छ कर रहा है मेरी वृत्ति स्वच्छ हो रही मतलब बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान हमको हो रहा है जिससे प्रकार ज्ञान ठीक ठीक हो रहा है उस काल में वस्तुओं को ठीक ठीक समझ सकते हैं ठीक ठीक ऐसा है मेरी बुद्धि को निर्मल कर रहा है मेरी वृत्ति को स्वच्छ कर रहा है एक प्रकार की निद्रा एक प्रकार का निद्रा रूप अनुभव ऐसा हुआ है ना? आप इसको इस प्रकार समझते जाएंगे हमने कल बताया था कि निद्... तमोगुण के बढ़ने पर क्या होती है निद्रा, निद्रा होती है जब व्यक्ति काम करते करते थक जाता है ना तो विश्राम देने के लिए निद्रावस्था आती है तमोगुण का इतना आवरण हो जाता है कि इंद्रिया अपना काम करना बंद कर देती है तमो गुण के कारण इंद्रिया अपना काम करना बंद कर देती हैं निद्रा हो जाती है तो निद्रा में तमो ही तो रहता है अधिक लेकिन ध्यान देना कि जब तक जीवन है तब तक क्या है कि, कि किसी भी गुण का पूर्ण अभाव नहीं होता है पूर्ण अभाव नहीं होता है कभी तम की अधिकता होती है तो उसमें सत्य तो रज अल्प होते हैं है ना सत्व की अधिकता होगी तो रज क्या होंगे अल्प होंगे मतलब भाव होता रहता है तो काल में क्या है कि तम का आदित्य है और तम का अधित्य होने पर भी ये गुण के अंश देखना काल में तम की अधिकता है तो उस समय क्या है सत्य रज अभिभूत हो जाते हैं अभिभूत का क्या अर्थ है दब जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो ध्यान जो है ना किस गुण का कार्य है सत्युगुण तो का तो उस समय सत्युगुण उद्भूत है उद्भूत है मतलब खूब बढ़ा हुआ है और रज और क्या है अभिभूत है मतलब दबे हुए हैं और जब उसकी प्रवृत्ति अधिक हो रही है क्रियाएं अधिक संपन्न हो रही हैं, जिसके द्वारा उस समय कौन सा कौन सा गुण उद्भूत है रज गुण उद्भूत है मतलब बढ़ा हुआ है अब अभिभूत कौन से गुण है तो इस प्रकार से आए तीनों गुणों में गुणों का तारतम्य चलता रहता है तो सुसुष्ती में क्या होता है तमस की अधिकता होती है रज होता उस समय अभिभूत होते हैं तो ध्यान देना सत्य के कुछ ही सत्य के अंश यदि कम अभिभूत होंगे hmm. तम गुण तो सर्वाधिक है सुसुप्ति में hmm. सुसुप्ति में सर्वाधिक तम ही है लेकिन सत्य के अंश यदि कम अभिभूत होंगे तो निद्रा होती है तो क्या होती है योग दर्शन के अनुसार निद्रा भी तीन प्रकार की है सत्गुण के अंश जब कम अभिभूत होते हैं तब निद्रा कैसी होती है सात्विकी तो ये सात्विकी निद्रा है कैसी निद्रा है सात्विकी निद्रा है अच्छा अब ध्यान देंगे और जब क्या होता है कि रज के अंश कम अभिभूत होंगे तब राजसी निद्रा होंगे राजसी निद्रा होगी कम हाँ हाँ मतलब तो सबसे अधिक है ही लेकिन सत्व कुछ कम सत्व गुण के अंश कुछ कम अभिभूत हुए तो सत्य की निद्रा हो जाएगी और रज गुण के अंश जब कम अभिभूत होंगे तब क्या होगा राजसी निद्रा हो जाएगी त्विक की निद्रा होने से क्या होता है सत्युगुण का कार्य सुख है ना तो सुखात्मक होती है उसमें वृत्ति और रजोगुण से क्या होता है दुख तो दुखात्मिका वृद्धि होती है लग के प्रति तो हाँ? शिक्षक है।, तो है।, हाँ, है फिर भी सत्युगुण के अंश कुछ कम दबे हैं ऐसा कहते हैं तीनों प्रकार की निद्राओं में स्तम्भ की ही अधिकता है सात्विक निद्रा काल में क्या है सत्य गुण के अंश कम अभिभूत होते हैं ठीक है कम दबे मतलब और राजस निद्रा में क्या है की राज के अंश कम अभिमे हालाकि वो कम ही सबसे ज्यादा है हर अवस्था में चलेंगे तो राजसी निद्रा का उदाहरण यहाँ पर है कैसे सुखम अहम अस्वापम की मैं दुख से सोया मैं कभी होता है ना जागने के बाद में बड़ी मुश्किल से सोया दुखम आम असाप्तम मैं हम दुखम अस्वापम मैं दुख से सोया स्त्यान में मना कि मेरा मन थका हुआ है मेरा मन कैसा है तो। थका हुआ है या अक्रमण है मैं मना स्त्यान मेरा मन थका हुआ है भ्रमति भ्रमति का अर्थ है वो चंचल है भ्रमति का क्या अर्थ है भ्रमित हो रहा है और अनवशम का अव्यवस्थित है अनवस्थितम का क्यार है अव्यवस्थित है मतलब व्यग्र है एकाग्र नहीं है चंचल है और अनवस्थितम अव्यवस्थित है ऐसा तो ये जो है ना कैसी निद्रा है ये राजस्व निद्रा तो जागने पर जब ऐसा इस तरह होगा कैसा स्वास्थ्यम, जागने पर जब ऐसी स्मृति होती है ना तो इस स्मृति के बल पर क्या है स्मृति रूपवृत्ति के बल पर निद्रा स्मृति रूपवृत्ति के बल पर किसका अनुमान करेंगे अंधुर का अंधोरू वृत्ति का अनुमान करेंगे तो उसमें निद्रा वृत्ति कैसी हुई थी राजसी कैसी हुई थी राजसि यह दर्शन का अपना वैशिष्ट है दूसरे दर्शनों में ऐसा निद्रा को वृत्ति नहीं माना गया निद्रा भेद नहीं माने गए योग दर्शन मानता है उसका उचित भी है और क्या है कि जब तामस निद्रा कब होती है तामस निद्रा चलो देख लो पहले फिर तामस निद्रा होती है मतलब शत्रुगुण भी सत्य के अंश भी अभिभूत हो जाए पूर्णता सत्य गुण के अंश भी अभिभूत हो जाए तो रज के अंश भी अभिभूत हो जाए उस समय क्या होती है तामस निद्रा तो कैसी होती है? वो तो उसमें तामस निद्रा से जगने के बाद जो स्मरण होता है वो स्मरण यहाँ पे लिखा गया है ये तीनों उदाहरण जो है ना ये जो ये किसके स्मरण के है साबोधय प्रत्ययमर सात्य विशेषाथ प्रत्यवर्श का क्या अर्थ स्मरण तो स्मरण के उदाहरण ऐसा ऐसा स्मरण है तो क्या है की हम गाढ़ा कि मैं मूड़ होकर सोया मतलब अत्यंत मूड़ होकर जो सोया अत्यंत मूड़ होकर सोया मतलब क्या है सोया मूड़ कर होता मोह से युक्त जब मोह संयुक्त होता है तब कोई बोल नहीं होता है तो जो कहते हैं ना बिल्कुल बेखबर होकर सो जाए बेसु धोकर सोया ये मतलब है कुछ पता नहीं चला लोग बोलते हैं खोरो गाढ़ो वापस की मैं हो वे बिल्कुल देखा होकर सोया इट तामस निद्रा ही लोगों को ज़्यादा होती है राजस्व अच्छी है नहीं सात्विक निद्रा भी कम होती है सात्विक निद्रा एक के बाद में बिल्कुल प्रसन्नता रहती है वो ठीक से ध्यान भजन कर सकते हैं पाठ समझ सकते हैं बहुत अच्छा होता है वो भी कम योगियों को ज़्यादा होती है सात्व निद्रा कम मात्रा में निद्रा होती है सात्विक होती योगियों की अन्य लोगों को भी कभी कभी हो जाती है सात्वों निद्रा अच्छी है कि मैं बिल्कुल देखा होकर सोया और क्या है मैं गात्राणी गुरूणी मेरे अंग भारी हो रहे हैं थकावट में मेरे अंग कैसे हो रहे हैं भारी हो रहे हैं जागने पर भी भारी हो रही है और लगता है और सोच रहे मैं गात्राणी गुरूणी मेरे अंग भारी हो रहे हैं चित्तम कलांतम कि मेरा चित्त थका हुआ है मेरा चित्त क्या है <laughs> तो वहाँ स्त्यानम कर्ज कर लेना अकर्मण्य अकर तो में क्या स्त्यानम में मना था ना की मेरा मन अकर्मण्य है कैसा है वहाँ और यहाँ पर मैं चित्तम क्लांतम मेरा चित्त थका हुआ है अलसम अलसम अलसाया हुआ या से युक्त युक्त खोया खोया जैसा है खोया खोया जैसा समझते हैं अपने खोया खोया जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ इसके लिए क्या शब्द कहूँ मैं बस बजे आती है मुशितमय यू जैसे तो हमको खोया खोया हो थोड़ी नहीं वर्तमान में नहीं रहना हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक प्रसन्नता नहीं रहेगी ना तो वर्तमान में नहीं रहना है ठीक आखने का खोया खोया सा हूँ तथा खोया खोया सा रहता हूँ इस प्रकार स्मृति होती है अब ध्यान देना मैंने क्या बताया ये तीनों स्मृति के उदाहरण है ना हाँ सात्विक निद्रा से होने वाली स्मृति राजस्व निद्रा से होने वाली स्मृति और मस निद्रा से होने वाली स्मृति का उदाहरण है सह खलु अयम प्रबुद्ध से प्रत्युमरसो न से असत प्रत्यान्न हो प्रत्यन हो गए प्रत्यान्न हो प्रत्ययकर्ष यहाँ पर वृत्ति निद्रावृत्ति रूप अनुभव न होने पर प्रत्ययकर्ष क्या है वृत्ति और निद्रावृत्ति अनुभव है ना तो निद्रावृत्ति रूप अनुभव न होने पर निद्रावृत्ति स्वयं अनुभव है ना वृत्ति अनुभव है तो निद्रावृत्ति रूप अनुभव न होने पर प्रबुद्ध का अर्थ है कि जागने वाले मनुष्य का जागने वाले मनुष्य का स्मरण नहीं होता पूर्व में कहा गया या में कहा गया। है में सर होता पूर्व में कहा गया अयम कौन ये जो है ना दुख माम सुख माम इत्यादि तो ऐसा अर्थ होगा प्रत्यान निद्रावृत्ति रूप अनुभव न होने पर यदि निद्रा निद्रावृत्ति नहीं होती तो यदि निद्रावृत्ति या अनुभव रूप निद्रावृत्ति न होने पर अनुभवत्मक निद्रावृत्ति ना होने पर जागने वाले मनुष्य को ऐसा स्मरण नहीं होता ऐसा स्मरण नहीं होता हाँ तो ऐसा हाँ नहीं क्या मतलब ये बोले आप स्मरण हो रहा है ना तो स्मरण तो के बल पर अनुमान करेंगे तीन सौ निद्रा का, का। स्मरण के बल पर किसका अनुमान करेंगे निद्रा का। क्योंकि निद्रा के बिना वैसी निद्रा के बिना वैसे स्मरण नहीं हो सकते हैं जिसने घट को घट का अनुभव नहीं किया घट का स्मरण होगा क्या स्मरण हो रहा है इसका मतलब अनुभव होगा ऐसा ही पंक्ति लगाएंगे अब ध्यान देना तो स्मरण होता है इसका मतलब वैसा अनुभव हुआ है वैसा निद्रावृत्ति रूप अनुभव हुआ है तो भी पर इसका क्या हुआ कि निद्रावृत्ति रूप अनुभव न होने पर जागने वाले मनुष्य को वैसा स्मरण नहीं होता वैसी स्मृति वैसी स्मृति नहीं होती अच्छा आगे ध्यान देंगे और क्या है कुछ है? अच्छा ठीक है आगे देखेंगे निद्रा रूपन रूप अनुभव के आश्रित में स्मृति निद्रा रूपन के आश्रित और तद विषया निद्रा रूपन के आश्रित तथा निद्रा के विषय को विषय करने वाली निद्रा के विषय को या निद्रा के समान विषय वाली स्मृतियाँ नहीं होती स्मृतियाँ नहीं होती ध्यान देंगे कि जो विषय होता है अनुभव का वही तो विषय किसका होता है स्मृति का मतलब जिस विषय का अनुभव होता है उसी विषय की क्या होती है स्मृति तो उसी का जो वही स्पष्टीकरण है पहले वाली पंक्ति का असत्य प्रत्यान साय प्रबुद्ध से प्रत्यवर्षा न सत इसी का स्पष्टीकरण है पंक्ति तदाश्रिता निद्रावृत्ति के आश्रित निद्रावृत्ति के आश्रित रहने वाली कौन स्मृतियां निद्रावृत्ति के आश्रित रहने वाली स्मृतियां तथा निद्रावृत्ति के समान विषय वाली स्मृतियां नहीं होती यह पहली पंक्ति का ही स्पष्टीकरण है निद्रावृत्ति के आश्रित रहने वाली स्मृतियां तथा निद्रावृत्ति के समान विषय वाली स्मृति नहीं होती एक कैसा इस वाक्य कार्य करें निद्र रूप अनुभव के आश्रित रहने वाली तथा निद्रा के समान विषय वाली स्मृतियां नहीं होती ऐसा कर लेंगे। निद्रा वृत्ति के आश्रित रहने वाली या निद्रा वृत्ति से जल्य भी कह सकते हैं तथा निद्रा वृत्ति के समान विषय वाली स्मृति नहीं होती अब ध्यान देगा किंतु स्मृति होती है तस्मात मतलब स्मृति होने के कारण निद्रा प्रत्यय विशेषाहद्रा क्या है वृत्ति विशेष है निद्रा क्या है वृत्ति विशेष है थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर वेदांत में क्या है कि सुख माम इस स्मृति के बल पर आत्मा को सुख रूप सिद्ध किया जाता है कैसा सिद्ध किया जाता है क्योंकि जागने पर क्या स्मृति होती है कि मैं सुख से सोया और यह स्मृति बिना अनुभव के नहीं हो सकती है इसका मतलब निद्रा काल में अनुभव हुआ था सुख की स्मृति आती है तो किसका अनुभव हुआ था सुख का अनुभव हुआ था और सुसुक्ति काल में कोई विशेष सुख मिल सकता है क्या तो फिर किसका वो मानते हैं आत्मरूप सुख का अनुभव मानते हैं किसका नो मानते हैं? हाँ, आत्मरुख सुख का अनुभव हुआ ऐसा वेदांत में इस स्मृति के बल पर आत्मा को क्या सिद्ध करते हैं सुखरूप ध्यान देंगे नैयायिक आत्मा को सुखरूप नहीं मानते है आपके सिर पर पचास किलो का भार रखा हो तो आप अपने रोक क्या महसूस करेंगे दुखी और धार उतार दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे मैं तो सुखी हो गया कोई अलग से सुखा आ क्या दुख का अभाव आ गया ना तो दुख के अभाव से ही आप क्या कह रहे हैं मैं सुखी हो गया तो आत्मा को जो सुखरूख कहते हैं उसका मतलब क्या है कि वहां दुख का अभाव होगा इसलिए सुख कह देते और कोई सुख नहीं, नहीं।, नहीं है तो अब जो है ना वेदांति आत्मा को सुखरूख मानते हैं नैयायिक सुखरूख नहीं मानते हैं लेकिन इस स्मृति के बल पर वेदांति क्या करते हैं उसको सुखरूख सिद्ध करते हैं तो फिर न्यायिक भी बोलेगा जागने पर कभी ऐसी स्मृति होती है मैं खूब दुख से सोया तो इस स्मृति के बल पर आत्मा को दुख रूप भी मान देना चाहिए क्योंकि सुसुक्ति काल में कोई विषय का दुख है विषय का जन्म दुख है क्या तो जब विषय का दुख नहीं है तो फिर क्या मानना चाहिए कि आत्मा ही आत्मा तो आत्मस्वरूप दुख का अनुभव हुआ है मान दो वेदांति बोले तो नहीं मानेंगे जब आप ये नहीं मानेंगे तो आप हुआ इसकी स्मृति के बल पर आप सुखरूप भी नहीं मान सकते नहीं जान सकते हाँ तो वेदांति कहेगा हमारे पक्ष में युक्ति है क्या युक्ति है कि मैं दुख से सोया ऐसी जो स्मृति आती है ये ये क्या है कि सुसुप्ति कालीन दुख का अनुभव नहीं है बल्कि सुसुप्ति के पूर्व कालीन दुख का अनुभव है सुसुप्ति के काल में क्या है अपने सैया की बिस्तर की प्रतिकूलता हो बिस्तर अच्छा ना हो गर्मी हो मच्छर काटते हो खटमल काटते हो तो फिर क्या होता है सोने से पूर्व में कुछ होता है ना तो वेदांति क्या कहेगा जागने के बाद में जो दुख की स्मृति होती है ये सुसुक्ति से पूर्वकालिक दुख का अनुभव है सुसुप्ति के पूर्व में जो दुख का अनुभव हुआ है इसलिए बाद में क्या होती है दुख की स्मृति होती है तो इस स्मृति के बल पर आप आत्मा को दुख रूप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आत्मा सुखरूख ही है नही बोलेगा मेरे पास भी युक्ति है क्या सुसुक्ति तो के काल में सुख होता है ना सुसुक्ति के पहले खूब बढ़िया हवा चल रही ठंडी ठंडी है ना <laughs> कोई मच्छर घटमल नहीं का घट रहा है बिस्तर बढ़िया लगा हुआ है कोई खूब मृदु और तो पूर्व में जो सुख हुआ है तो उसी की स्मृति आ रही है तो आप कैसे कहते हैं कि स्मृति के बल पर हम उसको सुख रूप सिद्ध करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन यदि सुख रूप कोई मानते हैं तो स्मृति प्रमाण के बल पर मान लेना चाहिए युक्ति की बात तो यह युक्ति तो यह काटता है है ना युक्ति काटता ही है फिर <laughs> है ये। अभी ध्यान देंगे तो अब क्या है कि जब ये आत्मरूप सुख है ना इसमें भी सांख्य योग योग दर्शन का पक्ष अच्छा है यहाँ पर तीन प्रकार की निद्रा मान लिया लेकिन ध्यान देंगे कि निद्रा में जो है ना कि जो सुख है ना वो शत्रुगुण का कार्य है और दुख जो है वो ज का कार्य है और वो या अज्ञान है वो किसका कार्य है लेकिन वहाँ योग दर्शन के अनुसार आत्मरूप का अनुभव हुआ है यह कैसे नहीं बनेगा समाधि का अनुभव सुसुप्ति में नहीं होगा क्योंकि जो है ना समाधि से ही आत्मा का साक्षात्कार योग साक्ष में माना गया है तो सुसुप्ति में कैसे हो सकता है तो शत्रुगुण का कार्य जो है सुख है जो सुख है न सुख्सम ऐसा जो अनुभव ये जो व्यक्ति स्मरण कर रहा है तो इसका मतलब उस समय सुख का अनुभव हुआ है वो सुख किसका कार्य है का हाँ मतलब जो शत्रुगुण से हुआ है लेकिन वो अतुरूप सुख की अनुभूति नहीं योगदर्शन के अनुसार वेदांति ऐसा मानता है वेदांति में भी क्या है कि क्योंकि सुसुप्ति में अंताकरण रहता है वेदांत का अनुसार तो सुसुप्ति में सुख का अनुभव कैसे हुआ अंताकरण की वृत्ति तो रहती नहीं है तो बोलते हैं अविद्या वृत्ति से है ना सुसुप्ति में जो है ना आतुरुप सुख का अनुभव किससे हुआ अविद्या से हुआ है तो अनुभव करने वाला कौन है अविद्या उपाधि वाला और स्मरण करने वाला कौन है नहीं जागृत में तो अंतःकरण अन्ताकरन उपाधि रहती है ना अंतःकरण अंताकरणावचि चेतन जो प्रमाता है तो अनुभव करने वाला कौन है प्रमाता नहीं स्मरण करने वाला कौन है प्रमाता अंताकरणावच्छि चेतन जो प्रमाता जीव है वो स्मरण कर रहा है और अनुभव करने वाला जो साक्षी है तो वो क्या है आपका अविद्या उपाधि वाला तो अनुभव करने वाला स्मरण करने वाला दोनों एक हुआ तो फिर क्या है कि फिर तो यदि ऐसा हो तो चैत्र के अनुभव किए हुए विषय को मैत्र का अनुभव होना चाहिए एक आपत्ति ये भी आती है योग दर्शन में यह आपत्ति नहीं है वहां तो अंतरक्रल की ही है ना सब स्थिति और विशिष्टाद्वैत में क्या है ये तो शांकर वेदांत के अनुसार मैंने बोला कि अभिव्याति के द्वारा चेतनात्मा अनुभव करता है ना और सब विशेषाद्वैत जो विशिष्टाद्वैत वेदांत है ना ये भी विशिष्ट अद्वैत अद्वैत यह भी है और इसमें क्या है कि परमात्मा सबका आधार है सब कुछ परमात्मा में स्थित है तो सब परमात्मा के ही विशेषण बनकर परमात्मा में रहते हैं इसलिए इसको कहते हैं विशिष्ट विशिष्ट मतलब होता है विशेषण वाला तो जीव जगत सब क्या है उसका विशेषण है तो ये भी विशेषाद्वैत सिद्धांत में या विशिष्टाद्वी सिद्धांत में वृत्ति तो कोई नहीं रहती इस में वो तो अविद्या की वृत्ति भी नहीं मानते तो कहते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है ना तो स्वरूप स्वरूप भूत ज्ञान के द्वारा अपने को प्रकाशित करता है आत्मा ज्ञान स्वरूप है जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है वही तो आनंद रूप माना गया है ना कि वो क्या है कि अपने स्वरूप प्रकाश के द्वारा अपने को प्रकाशित कर रहा है अपने सुख को अभी नहीं मानते लेकिन वो स्वरूप होगा जब दुखा हो दुख हो तो नहीं, नहीं वो वो वो फि... अच्छा ये युक्तियाँ वेदांत पक्ष में बोलेगा पहले वाली है चलिए दोनों यही कहेंगे दोनों का एक ही है यहाँ जो परिष्ट समस्या विशिष्टा द्वस्ती को शांक मत को एक जैसी समस्या दोनों को आती है क्योंकि दोनों ही क्या है कि सुसुप्ति में जो है ना वो स्वरूप सुख का अनुभव मानते हैं स्वरूप सुख का वो दोनों ही मान रहे हैं इसलिए ये समस्या दोनों को है योग दर्शन में कोई समस्या ऐसा योग की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं दोनों को समस्या थोड़ी मतलब इस को ले करके कुछ क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ेगी संगति लगाने के लिए यहाँ इसकी कोई नहीं है सीधा है सीधा हाँ हा, हा। <laughs> तो यो अनुभूति है ना योगियों की तो इसलिए मैंने बताया न की जो आनंद रूप माना है तो स्मृति के आधार पर मानना अच्छा रहता है युक्ति के आधार से वो अच्छा श्रुति में तो ऐसा कुछ नहीं है निद्रावृत्ति है ऐसा भी नहीं कहा निद्रावृत्ति नहीं है ऐसा भी नहीं कहा तो श्रुति किसी पक्ष का समर्थन करती है ऐसा नहीं सकते है ना निद्रावृत्ति ऐसा भी श्रुति में ही कहती है निद्रावृत्ति नहीं है ये भी नहीं कहती है लेकिन अधिक सोने से तो आलस्य प्रमाद कर तो त्याग की बात तो श्रुति में आती है ना उसमें नायाम आत्मा बल अविनियन लग ऐसा तो श्रुति में आता ही है ना तो ये प्रमाद रहते आलस्य रहते परमात्मा प्राप्त नहीं होता सुशक्ति को तो कम करना ही पड़ेगा तो कम करना ही पड़ेगा सुर्खी का बल वेदांतियों को रहता जरूर रहते हर जगह कहाँ सुर्खी मिलेगी और फिर वेदांत को कोई वेदांत का मतलब क्या है उपनिषद है ना वेदों के सार भाग को वेदांत कहते हैं वेदों का सार भाग क्या है उपनिषद उपनिषद क्या है वेदांत है और उपनिषद के सार भूत अर्थ का निर्णय करने के लिए ब्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा है तो सूत्र को वो वेदांत नहीं हो सकता है तो श्रुति है सूत्र है तो योग विश्वास उसका त्याग नहीं करता है किसी भी श्री का इच्छा नहीं है अच्छा तो वेदांत यही है अब देखेंगे अब कहीं कुछ और ये गीता प्रेस की जो पुस्तक है ना पातंज योग प्रदीप इसकी भूमिका बहुत पठनीय है बहुत मननीय है बहुत अच्छा विद्वान के द्वारा लिखी गई है आपको पढ़ना चाहिए अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये हमने प्रसन्नता ये बात बता दी आपको तस्माते स्मरण होने के कारण निद्रा प्रत्यय विशेष होती है निद्रा क्या है वृत्ति विशेष होती है सा, सा क्या सा निद्रा समाधो इतर प्रत्ययत निरोधक से क्या लेना है निद्रा और निद्रा समाधि में ऐसा करना समाधि पाने के लिए और समाधि पाने के लिए इतर प्रत्ययवत मतलब है इतर वृत्तियों की तरह स निरोधव्या निद्रा से निरोध करना चाहिए क्या चा, और समाधो करते समाधि की प्राप्ति के लिए इतर प्रत्ययवत स निरोधव्या की तरह उसका निरोध करना चाहिए ध्यान इतर अभ्यास से ही धीरे धीरे कम हो सकती है वैसे तो नहीं आ, ऐसे लोग तो हैं जो कि कम सोने वाले हैं या ना सोने वाले भी अयोध्या में महात्मा रहते हैं वो बताए कि छह महीने लगातार सोई नहीं थे तो इतना तो हमने भी बहुत बार उनको देखा है तीन दिन तीन रात चार दिन बिना सोए तो हमने भी देखा है पेड़ पकड़ के खड़े रहेंगे तो रहें, तीन तीन दिन खड़े रहेंगे वो को कोई नहीं बैठे तो बैठी नहीं तो हमने खुद बहुत बार देखा है तीन दिन चार दिन बिना सोते अगर वो बताते हैं कि हम पहले छह महीने लगातार नहीं सो तीन चार दिन तो मैंने भी देखा है अयोध्या एक महत्व रहते हैं ऐसे तो कम सोने वाले घंटे दो घंटे सोने वाले तो बहुत साधक है लेकिन घंटे दो घंटे सोकर रहना भी बहुत कठिन है तीन घंटे सोकर रहना भी बड़ा कठिन है ऐसे तो लोग मिल जाते है कठिनाइय मतलब आज भी कम निग्रा को भी मान्यता नहीं रहता ना नहीं नहीं ये नहीं कहता है कि आप बिल्कुल खत्म कर दो निद्रा वृत्ति है वो साधना में बाधक है तो उसको कम तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और ये तो मानते ही हैं कि यदि समाधि होने लगे ना तो फिर जरूरत नहीं है लक्ष्मी निद्रा समाधि में पूर्ण विश्राम है पूरी रूप तो अच्छा है साधना जैसे हो जाए यो, योगी है नहीं यहाँ योग के अभ्यास का मतलब ये है ध्यान का अभ्यास यही मतलब उसका योग निद्रा का जो, कि ये जो पहली हाँ तो तो हाँ करना चाहिए वो तो यहाँ योगाभ्यास का मतलब ध्यान का अभ्यास है उससे क्या है की योग निद्रा से थोड़ा वो विश्रांति तो मिलती ही है हाँ ध्यान का अभ्यास ठीक हो आगे वहाँ एक राम स्वामी के गुरुकुल है ना वहाँ ध्यान की प्रक्रिया ही मुख्य है ना तो यो, नोनाद तो तो तो तो वो भी बढ़िया है वहाँ सुनने वाला सभी तरह के ध्यान बताए जाते हैं जितने तरह के प्रचलित है और बड़ी रुचि है वेद भारती स्वामी जी के इन कामों में है बहुत अच्छा उनका प्रयास बहुत अच्छा है उनका आगे देख लेंगे कौन सा नवम सूत्र हो गया तो दसम इसको भी पाँच किलो सात तो दसम कम प्रबोधे पाँच प्रति पांच कौन कौन को है हाँ अंतिम वृत्ति स्मृति है सबसे ज्यादा तो स्मृति वृत्ति ही परेशान करती है सबको सब छोड़ के व्यक्ति एकांत में बैठ जाता है किसी से बात नहीं करेगा कोई बाजार में घूमने नहीं जाएगा कुछ सुनने नहीं जाएगा सब कुछ तो रोकना सरल है सबसे ज्यादा दुख तो यही देती है स्मृति वृत्ति <laughs> निद्रा भी इतनी दुखदायी है जितनी दुखदायी है और इसको रोकना भी बहुत कठिन है रुकती नहीं है देखेंगे अनुभूत विषया संप्रमोस स्मृति ही नहीं मतलब थोड़ा वो सूत्र को एक बार देखते हैं है ना? मैंने कहा था ना एक बार सूत्र को देखेंगे तीन प्रकार की निद्रा हो गई ना अब सूत्र को एक बार देखेंगे तो ऐसे देखेंगे स्मृति किस, किस प्रकार बताए सुखम इस प्रकार स्मृति आती है दुखम आम अस्वापतम गाढ़ो अहम अस्वाप्तम इत्यादि प्रकार से स्मृति आती है स्मृति के बल पर क्या सिद्ध होता है कि पहले वृत्ति हुई है निद्रा वृत्ति भी है अभी अब बात यह है ना कि जो यहाँ पर स्मृति वगैरह बताई गई है ना इसका सूत्र से सामंजस्य रुचि सूत्र का क्या अर्थ है जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है जागृत और स्वप्न की वृत्तियों का अभाव का क्या कारण है तमो तमोगुण के कारण क्या होता है और जब वाक्य के अनुसार बोलना जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का कारण है अभाव का, का कारण किसका कारण है जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के जागृत और स्वप्न की वृत्तियाँ किस कारण नहीं होती हैं? तमोगुण के कारण है ना तो जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का कारण कौन है तमोगुण उस तमोगुण को विषय करने वाली या तमोगुण से संबंध रखने वाली वृत्तियाँ क्या है निद्रा अब इसको जो है यहाँ पर बताना है है ना तो अब तमोगुण से समिद ऐसा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मिट्टी के परिणाम या मिट्टी के कार्य घट क्या कहते हैं मिट्टी मिट्टी के कार्य घट को क्या कहते हैं अच्छा तो आ, क्या है कि तमोगुणात्मिका निद्रा में तमोगुण गुण रहता है ना तो तमो गुणात्मिका निद्रा में तमो गुणात्मक अंताकरण रहता है ना तो तमोगुणात्मक या तमोगुण रूपे अंताकरण की वृत्ति तमोगुण रूप अंताकरण की वृत्ति को क्या कह सकते तमोगुण जैसे हमने बताया मिट्टी के कार्य घट को कहते हैं मिट्टी।, मिट्टी कहते हैं तो के तमोगुण तमोगकरण अंताकरण है तो तमोगुण रूप जो अंतःकरण है उसके कार्य उसका कार्य कौन है वृत्ति जो कि निद्रा वृत्ति है है ना तो तमोगुण के कार्य जो अंताकरण है तो अंताकरण की वृत्ति को क्या कहेंगे आप कह सकते ना क्या कह सकते कह सकते है ना तो तम का कार्य तम अंताकरण है इसको कैसे स्पष्ट किया जाए इसको कैसे स्पष्ट किया जाए कि तम को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है ना किसको विषय करने वाली तम को विषय करने वाली वृत्ति मुद्रा है तो वृत्ति का विषय क्या है तम वृत्ति का विषय क्या है तम।, तम तम का मतलब क्या होता है अज्ञान तम का क्या मतलब होता है तो किसका अज्ञान जागृत तो और स्वप्न की जागृत तो और स्वप्न के दृश्यों का अज्ञान तो है ही जागृत तो और स्वप्न के दृश्यों का अज्ञान तो है ही देखो फिर इसको देखो एक बार तम को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है यही है ना किसको विषय करने वाली तम को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है तम को क्या कह सकते अज्ञान अज्ञान को विषय करने वाली वृत्ति क्या है निद्रा, निद्रा, निद्रा है तो अज्ञान जागृत और स्वप्न के दृष्टियों का अज्ञान तो है ही। उतना विषय तो बनता ही है है ना इस दृष्टि से कह दिया और कोई और भी बात हो तो आप पूछ लेना उसने गीता प्रेस की पुस्तक में अस्तार से किया है इसमें थोड़ा भिन्नता से जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव की प्रतीति को विषय करने वाली जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव की प्रतीति को किसकी प्रती यहाँ प्रत्ययकर्थ प्रतीति कर दिया है ज्ञान कर दिया है जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव की प्रतीति को विषय करने वाली वृत्ति क्या है किसको विषय करने वाली अभाव की प्रतीति को अभाव के अनुभव को किसका अनुभव जागृत और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव को तो जागृत और की वृत्तियों का अभाव तो रहता है उसका अनुभव तो होता है कि और कुछ नहीं जाना विषय करने वाली इस प्रकार उसने किया है कोई और बात है तो पूछ लेंगे आप हमसे अच्छा जी आगे देखेंगे स्मृति वृत्ति इस प्रकार है अनुभूत विषय आसम्रमोसा स्मृति जी अनुभूत विषय ध्यान देंगे जिस विषय का अनुभव होता है उसके संस्कार होते हैं और उसकी स्मृति होती है है ना जैसे आप इसको इसको देख रहे हैं ना देख रहे हैं मतलब ज्ञान दो प्रकार का है अनुभव और स्मरण अनुभव ज्ञान दो प्रकार का है अनुभव और स्मरण स्मरण को छोड़कर के सभी ज्ञान क्या है अनुभव है तो जिस वस्तु का अनुभव करते हैं उस वस्तु के क्या होते हैं संस्कार और संस्कार से क्या होती है अच्छा जितनी वस्तुओं का अनुभव किया गया है सबका स्मरण होता, होता है नहीं होता है है ना? जितनी वस्तुओं का अनुभव किया गया है सबका स्मरण नहीं होता है बल्कि रागत द्वेश जिसका अनुभव किया जाता है उसका ही स्मरण होता है क्योंकि उसी के संस्कार पड़ते हैं मैंने बताया ना आप मार्ग में आते जाते हैं बहुत सारी व्यर्थ की वस्तु में कूड़ा करकट और ये पत्थर मार्ग में पड़े रहते हैं लेकिन स्मरण नहीं आता है क्योंकि क्या है कि उसके संस्कार देखते जरूर अनुभव होता है पर स्मरण नहीं आता है क्योंकि उसका अनुभव क्या है से होकर ना इसलिए उसके संस्कार नहीं पड़ते और स्मरण नहीं आता लेकिन ध्यान देंगे रागव द्वेश पूर्वक जिसका मोह किया जाए तो उसी के संस्कार पढ़ते उसी का स्मरण आता है लेकिन दीर्घ काल बीत जाने पर यदि संस्कार नष्ट हो जाए तो स्मृति आती है संस्कार नष्ट हो पर भी स्मृति हाँ लंबा समय बीत जाने पर संस्कार नष्ट हो जाते हैं बीमारी से भी संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो उसकी स्मृति हाँ और संस्कार से अनुभव से क्या होता है संस्कार और संस्कार से क्या होता है स्मृति होती है तो थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देंगे कि कभी कभी उद्बुद्ध संस्कार से स्मृति आती है अनुद्बुद्ध संस्कार से स्मृति उद्बुद्ध संस्कार समझते हैं क्या कहें बड़ा हुआ दुर्बलता को प्राप्त हुआ संस्कार उद्बुद्ध संस्कार से स्मृति आती है अनुद्वुद्ध संस्कार से स्मृति नहीं।, नहीं आती है जैसे देखेंगे कि एक व्यक्ति के समान दूसरा व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के समान क्या है दूसरा व्यक्ति है तो दूसरे व्यक्ति को देखने से क्या होगा प्रथम व्यक्ति की तो यहाँ पर क्या होता है कि सादृश्य ज्ञान से संस्कार उद्बुद्ध होकर के स्मृति करा देते हैं शादी से समझते हैं समानता का ज्ञान एक व्यक्ति के समान दूसरे व्यक्ति को आपने देखा है ना तो क्या है कि उससे क्या होगा कि उद्बुद्ध संस्कार उद्बुद्ध हो जाएंगे और उसकी स्मृति हो जाएगी देखा दूसरे तो स्मृति दूसरे की है ना तो समानता के ज्ञान से भी संस्कार उद्बुद्ध होते हैं उससे स्मृति हो जाती है कभी ऐसा होता है दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो एक को देखने से क्या होगा दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं आप देखते है ना कि ये दोनों मनुष्य व्यक्ति साथ साथ रहते हैं मित्र हैं तो उसमें यदि फिर कभी एक ही व्यक्ति अकेला आपको दिखाई दिया तो क्या होगा दूसरे की स्मृति हो जाएगी तो यहाँ पर साहान से क्या होगा ये संस्कार उद्बुद्ध हो जाएंगे और उसकी स्मृति हो जाएगी तो जो संस्कारों से क्या होती है स्मृति हो जाती है कभी कभी किसी विषय को भूल रहे हो ठीक ठीक और, और गहराई से चिंतन करें तो संस्कार उद्बुद्ध होते स्मृति आ जाती है इस प्रकार क्या होती है स्मृति आती रहती है यहाँ पर बताते हैं अनुभूत विषय का असंप्रमोष स्मृति वृत्ति कहलाती है जिस विषय का अनुभव किया जाए उसे क्या कहेंगे अनुभूत तो ये कह सकते हैं पे अनुभूत विषय का अनुसंधान अनुभूत विषय का अनुभूत विषय का अनुसंधान स्मृति वृत्ति है अथवा अनुभूत विषय के आकार वाली वृत्ति स्मृति है क्या कहेंगे अनुभूत विषय के आकार वाली वृत्ति स्मृति है अनुभूत विषय मान लो घट है उसके आकार वाली फिर वृत्ति बन गई तो उसे क्या कहेंगे स्मृति अनुभूत विषय पट है उसके आकार वाली फिर वृत्ति होगी तो क्या होगी स्मृति तो यह अच्छा अर्थ है कि अनुभूत विषय के आकार वाली वृत्ति स्मृति है वजह संप्रमोद का अर्थ होता है चोरी अब का अर्थ क्या होता है लोक न होना चोरी न होना तो अनुभूत विषय का लोप न होना मतलब अनुभूत विषय के आकार की वृत्ति होना है ना अनुभूत विषय के आकार की वृत्ति ये अनुभूत विषय के आकार की वृत्ति को कहते हैं स्मृति ओम पूर्ण मद पूर्णमिद पूर्णा पूर्णम गचते पूर्ण से